पत्रावली 119 श्री आला सिंघा पेरूमल को लिखे संयुक्त राज्य अमेरिका 21 सितंबर अठारह सौ प्रिय आला सिंगा मैं निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान में भ्रमण करते हुए सतत कार्यरत हूँ भाषण दे रहा हूँ क्लास ले रहा हूँ आदि पुस्तक लिखने का मेरा संकल्प था पर अभी तक उसकी एक पंक्ति भी मैं नहीं लिख पाया हूँ संभवतः कुछ दिन बाद उसमें जुट सकूंगा। यहाँ पर उदार मतावलंबियों तथा पक्के ईसाइयों में से कुछ लोग मेरे अच्छे मित्र बन चुके हैं आशा है कि शीघ्र ही मैं भारत लौटा सकूंगा। इन देश में तो पर्याप्त आंदोलन हो चुका खासकर अत्यधिक परिश्रम ने मुझे अत्यंत दुर्बल बना दिया है जनता के सामने अधिक भाषण देने तथा कहीं पर उपयुक्त विश्राम न लेकर निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करने से ही यह दुर्बलता बढ़ी है मैं इस व्यस्त अर्थहीन तथा धनाकांक्षी जीवन की परवाह नहीं करता इसलिए तुम समझ लो कि मैं शीघ्र ही लौटूंगा यह सही है कि यहाँ के एक वर्ग का जिसकी संख्या क्रमशः बढ़ती जा रही है मैं अत्यंत प्रिय बन चुका हूँ और वे अवश्य ही यह चाहेंगे कि मैं सदा यही रहूँ किंतु मैं सोचता हूं कि अखबारी हो हल्ला तथा आम लोगों में कार्य करने का फल फलस्वरूप बहुत कुछ ख्याति मिल चुकी है इन चीज़ों के बिल्कुल परवाह नहीं करता हमारी योजना के लिए अब यहां से धन मिलने की आशा नहीं है आशा करनी व्यर्थ है किसी देश के अधिकांश लोग मात्र सहानुभूति कभी किसका का उपकार नहीं करते ईसाई देशों में वास्तव में जो लोग के लिए रुपया देते हैं बौधा वे पुरोहित प्रपंच अथवा नरक जाने के भय से ही कार्य को करते हैं जैसा कि हमारे यहाँ की बंगाली कहावत है गाय मारकर उसके चमड़े से जूता बनाकर ब्राह्मण को जूता दान करना यहाँ पर भी उसी प्रकार का दान अधिक है प्राय सभी जगह ऐसा ही होता है दूसरे हमारी जाति की तुलना में पाश्चात्य देशवासी अधिक कंजूस हैं मेरा तो यह विश्वास है कि एशिया के लोग संसार की सब जातियों में अधिक दानशील हैं केवल वे सबसे अधिक गरीब हैं मैं कुछ महीनों के लिए न्यूयॉर्क जा रहा हूँ वह शहर मानो संपूर्ण संयुक्त राज्य का मस्तक हाथ तथा कोषागार स्वरूप है यह अवश्य है कि बोस्टन को ब्राह्मणों का शहर विद्या चर्चा का प्रधान स्थान कहा जाता है और यहाँ अमेरिका में हजारों व्यक्ति ऐसे हैं जो मेरे प्रति सहानुभूति रखते हैं न्यूयॉर्क के लोग बड़े खुले दिल के हैं वहाँ पर मेरे कुछ विशिष्ट प्रभावशाली मित्र हैं देखना है कि वहाँ कहीं तक कहाँ तक मुझे सफलता मिलती है अंततः इस भाषण कार्य से दिन प्रतिदिन मैं उठता जा रहा हूँ उच्चतर आध्यात्मिक हृदयंगम करने के लिए अभी पाश्चात्य देशवासियों को बहुत समय लगेगा अभी उनके लिए सब कुछ पौंड शिलिंग और पेंस ही है यदि किसी धर्म के आचरण से धन की प्राप्ति हो रोग दूर होते हों सौंदर्य तथा दीर्घ जीवन लाभ की संभावना हो तभी वे उस ओर झुकेंगे अन्यथा नहीं बालाजी जी जी तथा हमारे अन्य मित्रों से मेरा आंतरिक प्यार कहना तुम्हारा चिर स्नेह बद्ध विवेकानंद श्री सिंगरा वेलू मुद्यार को लिखित संयुक्त राज्य अमेरिका इक्कीस सितम्बर अट्ठारह प्रिय कीडी इतने शीघ्र संसार त्यागने का तुम्हारा संकल्प सुनकर मैं अत्यंत दुखित हूँ पकने पर फल पेड़ से स्वतः ही गिर जाता है अतः समय की प्रतीक्षा करो जल्दबाजी मत करो इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का मूर्खतापूर्ण आचरण कर दूसरों को कष्ट देने का अधिकार किसी को नहीं है प्रतीक्षा करो सब्र रखो समय पर सब ठीक हो जाएगा बालाजी जी तथा हमारे अन्य मित्रों से मेरा हार्दिक प्यार कहना तुम्हें भी अनंत काल के लिए मेरा प्यार आशीर्वाद सहित तुम्हारा विवेकानंद